सहनावत सहन सहनोभुनक्तु सह वीर कर्वा वह तेजस्वी शांति शांति शांति हाजी पीछे का पूछना है तो सूत्र संख्या चार नित्य को लेकर के विचार चल रहा है तो कह रहे कथम तद अकारणवस्तु सर्वकार इति अत्र उच्यते सूत्रद्व तद अकारवत् कथम तद अकारणवत सद तद वस्तु, वो जो वस्तु है तद वस्तु, वो जो नित्य वस्तु है अकारणवत्, बिना कारण वाला है तो बिना कारण वाला होता हुआ सर्व सर्वकारणम सबका कारण कैसे है और उसको नित्य भी कहा है इस बात को सूत्र द्वय दो सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है प्रश्न समझ में आ रहा है उसे नित्य आप कहा है नित्य इसलिए कहा क्योंकि बिना कारण वाला है तो बिना कारण वाला होता हुआ वो सभी का कारण कैसे ये एक प्रश्न किया है उसका समाधान कर रहे हैं दो सूत्रों के माध्यम से बोलिएगा अनित्य विशेषतः प्रतिषेध भाव अविद्या, अविद्या। उदाहरण से समझा दिया अविद्या कहते हैं सद अनित्यम ये प्रथम अध्याय के पहले पद के आठवें सूत्र में स्पष्ट किया था सद अनित्यम वाला सूत्र जी द्रव्यवत है कार्य है कारण है न? सामान्य विशेष वाला है द्रव्य गुण कर्म सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में समानता बताई वहां पर तो कह रहे हैं सद अनित्यम ये जो सूत्र आया है वहां अनित्य जो बात कही है अनित्य ये जो अनित्य को लेकर के कहा है सत खलु विशेष तो विशेषण ही तस्य प्रतिषेध भावो नित्यम अपनी सद वस्तु किंचित अस्तित जब किसी को अनित्य कहा है तो ये जो अनित्य है ये नई समाज से समाज किया हुआ है नित्य अनित्य। अनित्य तभी आप कह सकते हैं कोई नित्य हो हाँ साप सापेक्ष शब्द है यदि अनित्य आप कह रहे हो और नित्य ना हो ये हो नहीं सकता किसी का ये मत हो कि सब कुछ अनित्य है कोई नित्य ही नहीं हो सकता सर्वम अनित्यम सब कुछ अनित्य है तो सब कुछ अनित्य है जो कथन किया जा रहा है ये तभी संभव हो पाएगा जब नित्य कोई वस्तु हो उसी और संकेत है यहाँ पर तो कह रहे हैं अनित्य सतह खलु सतः सत्तात्मक विशेषता किसी विशेषण से युक्त है ये ये जो अनित्य है ये विशेषणता से युक्त है तस् प्रतिषेध भाव नित्यम तस्या प्रतिशेद भावा, तस्या अनित्य का जो प्रतिषेध भाव है यानी विरोधी भाव प्रतिषेध भाव का मतलब विरोधी भाव उस अनित्य का जो विरोधी भाव है वो विरोधी भाव सत्तात्मक नित्यम अपनी सद्वस्तु। नि सदस्तु सत्तात्मक वस्तु भी अस्ति कोई है ऐसा सिद्ध हो हो जाता स्पष्ट यत्खलु नित्यमेव सन्त्यमे अनित्यमिति सूत्रे कि निस्ती लक्ष्यी अनित्यमिति प्रयुक्त उसी बात को स्पष्ट करें अकारणम अकार जो बिना कारण वाला होता हुआ वो नित्यमेव नित्य ही है वो नित्य ही कहलाता है सद अनित्यमिति सूत्रे जो सत्तात्मक अनित्य को लेकर के जो पहले अध्याय में बात कही है तो उस सूत्र में जो बात कही है तो नित्यमस्ति इति किसी नित्य को मान करके किमपी नित्यम अस्ति कोई नित्य है इति लक्ष्यीकृत्या इसको लक्ष्य बना करके इसको ध्यान में रख करके अनित्यम ये प्रयुक्तम वहां अनित्य है ऐसा प्रयोग किया गया है अगर किसी नित्य वस्तु को लक्ष्य ना किया जाए तो अनित्य का प्रयोग नहीं हो सकता ये इसका अभिप्राय है उदाहरण से समझाया जा रहा है यथाही जैसे अविद्या सर्व प्रसिद्धम इदम् अविद्या के बारे में सब लोग जानते हैं सर्व प्रसिद्ध है यानी सभी लोग स्वीकार करते हैं अविद्या को यद अविद्या ये जो अविद्या है इति प्रयोगे अविद्या ऐसा प्रयोग करने पर क्या कहा हाँ जी तो सर्वप्रसिद्धम इदम ये बात सभी लोग जानते हैं अविद्या प्रयोगे अविद्या है ऐसा प्रयोग करने पर अस्थि विद्या हाँ जी अविद्या ऐसा प्रयोग करने पर अस्थि विद्या विद्या है ऐसा समझ में आता है यस्य प्रतिषेधो अविद्या यस्य जिसका विरोधी भाव अविद्या है यथा अविद्या जिस प्रकार से अविद्या विशेषणत विशेष रूप से तत्प्रतिषेधो उसका विरोधी भाव विद्या स्वतः सिद्ध्य अपने आप सिद्ध हो जाती है यानी अविद्या ऐसा कहने पर विद्या भी सिद्ध हो जाती है नहीं तत्साधने प्रयत्पेक्षा उस विद्या को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहेगी कोई विशेष प्रयत्न करे कोई विशेष पुरुषार्थ मेहनत करे फिर विद्या सिद्ध हो जाए ऐसा कुछ नहीं अविद्या कहते ही अपने आप विद्या भी सिद्ध हो जाती है ये कहना चाह रहे शंकर मिश्रादी भी सूत्र द्वयम असंबद्धम व्याख्यातम शंकर मिश्रादी भाष्यकारों ने इन दोनों सूत्रों की व्याख्या कुछ संबंधित असंबद्ध किया है संबंधित अर्थ नहीं किया यानी प्रसंग के अनुरूप नहीं किया है प्रसंग से विपरीत किया है ऐसा उनका कथन है सूत्रार्थ अनित्य। अनित्य रूपी अनित्य रूपी इस विशेषणता से अनित्य रूपी इस विशेषणता से इसका विरोधी इसका विरोधी नित्य सिद्ध होता है पांचवें सूत्र का अर्थ जिस प्रकार अविद्या कहने से जिस प्रकार अविद्या कहने से उसका विरोधी भाव उसका विरोधी भाव विद्या सिद्ध होती है उसका विरोधी भाव विद्या सिद्ध होती है स्पष्ट हो गए अब एक अलग प्रसंग दे रहे हैं यलु कारणी कारणम कार्ये न लिंगे न अनमीयते जो कारणों का भी कारण मूल कारण जिसको लेकर के आपने बात कही है और उस मूल कारण की सिद्धि आपने कार्य से की है कार्य रूपी लिंग से कारण को सिद्ध किया है अब हमारा प्रश्न है तस्य कार्यस्य से उपलब्धि प्रत्यक्षम कथम भवती उच्यते उस कार्यरूपी वस्तु की उपलब्धि यानी प्रत्यक्ष कैसा होता है यानी कार्य का प्रत्यक्ष किस रूप में होता है या किस कारण से कार्य का प्रत्यक्ष हो होता है ऐसा कह सकते हैं जो भी कार्य पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है तो क्यों ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा उसका उसका क्या कारण है किसी वस्तु के प्रत्यक्ष में क्या कारण है क्यों वो प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रिय प्रत्यक्ष को लेकर के बता रहे हैं यहां पर बोलिएगा महति अनेक द्रव्यवत्वा रूपात उपलब्धि किसी की हाजी क्या वो उस जैसा है हाजी हाँ जी कहते हैं कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष हो रही है कोई दिखाई देती है वस्तु तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं महती वो महान होना चाहिए यानी महत परिमाण वाला होना चाहिए ठीक है केवल महत परिमाण वाला होने मात्र से वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आकाश भी महत परिमाण वाला, वाला है ईश्वर भी महत परिमाण वाला है इसलिए कहा अनेक द्रव्य अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए ठीक है अनेक द्रव्यों होना यानी उसके अनेक अवयव होना चाहिए अब अनेक अवयव वाला होने पर भी वो दिखाई दे कोई जरूरी नहीं है ठीक है ना तो इसलिए कहा रूपाचार उसमें रूप गुण भी होना चाहिए महत परिमाण वाला भी होना चाहिए अनेक द्रव्यों वाला भी होना चाहिए और रूप गुण वाला भी होना चाहिए तब उपलब्धि तब प्रत्यक्ष होता है ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ लिख लीजिएगा महत परिमाण वाले महत परिमाण वाले अनेक अवयवों वाले यानी अनेक द्रव्यों वाले और रूप वाले द्रव्य की उपलब्धि होती है या द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ महति महत् परिमाणवती भवती खलु उपलब्धि प्रत्यक्ष कहते हैं महति अर्थात महत् परिमाण वाले द्रव्य की उपलब्धि होती है यानी प्रत्यक्ष होता है तत्रापि पर भी अनेक द्रव्य आश्रय वहां अनेक द्रव्यों का आश्रय होना चाहिए वो महत परिमाण वाला द्रव्य अनेकों द्रव्यों वाला होना चाहिए तथा रूपात रूपवशात तस्य रूपवत्वात उसमें रूप भी होना चाहिए अर्थात उपलब्धि यदवा प्रत्यक्ष ज्ञानम भवती महत्ववती महत् परिमाणवती वस्तुनी न सूक्ष तो सूक्ष्म कहते हैं उपलब्धि यदवा अथवा ये जो उपलब्धि होती है अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानम जो प्रत्यक्ष ज्ञान भवती होता है वो किसको किसका होता है महत्ववती महत्व परिमाण वाले महत् परिमाणवती उसी को महत्ववती कोला को है महत् परिमाणु वाले वस्तु वस्तु में ही प्रत्यक्ष होता है या उसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है न तो सूक्ष्म में सूक्ष्म पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है कारणम सूक्ष्म अस्ति और वह जो कारणानाम कारणम वो कारणों का कारण है वो तो सूक्ष्मम अस्ती वो तो बहुत सूक्ष्म होता है जैसा कि परमाणु तस्मात न तत्प्रत्यक्षम इसलिए वो सूक्ष्म परमाणु का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है अथ चेत कारण कारणम अपना नाम कारणम अपी इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कारणा नाम कारणम अपी यहां इसकी आवश्यकता नहीं है जी कह रहे हैं अभी तक कारण कारणमअपी या तक अब लिख अब आगे देखिएगा अथ अच्छा चेत महत यदि महत परिमाण वाला सर्वत्र प्रसृतम सब जगह विद्यम है तदा अनेक द्रव्यवत न और वो अनेक द्रव्यों वाला नहीं है नहीं ही अनेक द्रव्याश्रयी वो अनेक द्रव्याश्रयी वाला नहीं है तस्मत न प्रत्यक्षम वो प्रत्यक्ष नहीं होता है यथा आकाश से महतो सतो अपनी न प्रत्यक्ष आकाश महत परिमाण वाला होता व भी वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है अब एक एक चीज को लेकर के चल रहे हैं। केवल महत हो तो प्रत्यक्ष नहीं होता उसको समझाया अब अनेक द्रव्यवत्वाद को समझा रहे हैं। अनेक द्रव्यवत अनेक द्रव्यों वाला उदाहरण दिया द्वयानुकम द्वयानुक दो अनुओं का समुदाय एक हो गया तो यहां अनेक द्रव्य है यहां पर न नत्यक्षम प्रत्यक्ष, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अतः तद न महत अतः तद न महत वो महत परिमाण वाला नहीं महत्ववत महत् परिमाणव तस्मात् प्रत्यक्ष महत् परिमाण वाला भी नहीं है अनेक द्रव्यों वाला है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वस्तु तो भवती उपलब्धि प्रत्यक्ष महत्ववती अनेक द्रव्यवती रूपाद रूपवशाद रूपगुण सहभावाद यदेत रूपगुणवत्वाद ही महत अनेक द्रव्यवत प्रत्यक्ष न अन्यथा वस्तुतः वास्तव में तो उपलब्धि प्रत्यक्ष जो उपलब्धि जो प्रत्यक्ष होता है वो महत्ववती महत परमाणु वाला हो अनेक द्रव्यों वाला हो और रूप विशेष के कारण से रूप उसी को स्पष्ट किया है रूप रूपगुण उसके साथ में होना चाहिए महत् परिमाण वाले पदार्थ के साथ में रूप गुण भी साथ में होना चाहिए यदवा ऐसा भी आप कह सकते हैं समवेत रूप गुणवत्वाद ही जिसमें रूप समवेत है जिस द्रव्य में रूप गुण विद्यमान है ऐसे महद अनेक द्रव्यवान प्रत्यक्ष होता है न अन्यथा इसके बिना नहीं हो सकता ओके स्पष्ट हाँ जी जी द्व्या जी द्व्यानुकम न तत्प्रत्यक्षम द्वयानुक जो है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है द्वयानुक का मतलब है दो अनुओं का समुदाय दो अणुओं को मिलाना मतलब जैसे एक अणु का प्रत्यक्ष नहीं होता है ना अब दो अणुओं को मिला दिया किसी ने मान लीजिएगा अब तो वो अनेक द्रव्य है ना तो क्या उसका प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं नहीं होगा त्रयानुकम मान लीजिए तीनों अणुओं को मिलाइए तो भी नहीं होगा उसके लिए महत् परमाण चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए ठीक है ना नहीं, नहीं दयानिक तो महत्व तो नहीं है ये तो उदाहरण है मतलब जैसे एक अणु है तो दो अणु को मिला लीजिएगा तीन अणुओं को मिला लीजिएगा तो अनेक द्रव्य बन जाएगा तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा अनेक द्रव्य होने मात्र से वो प्रत्यक्ष होता हो ऐसा नहीं ये कहना चाहिए इसका यह है, है जी? हाँ जी। अब आगे भूमिका को देखिए घटादो अपसु तथा आप्यद्य प्रत्यक्षी क्रियते कथम न उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम कहते हैं नो, नो पृथिव्याम पार्थिवेच चटा दो पृथ्वी पदार्थ में या पृथ्वी या पार्थिव पदार्थ जैसे घड़ा आदि अपसु जल में तथा आप्येच और जलीय पदार्थ जैसे हिम है बर्फ है इनमें रूप है और उपलब्ध उपलब्ध होता है प्रत्यक्षी क्रियते अर्थात इनका प्रत्यक्ष होता ही है कथम न वाय उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्षत्व फिर वायु की उपलब्धि क्यों हो नहीं होती वायु का प्रत्यक्ष क्यों हो नहीं होता है ये प्रश्न है स्पष्ट हो गया प्रश्न अत्र उच्चती इसका समाधान किया जा रहा है बोलिए सत्य द्रव्यत्वे, <im themcape> महत्वे, रूप संस्कार अभाव वायो अनुपलब्धि यानी अप्रत्यक्ष भाष्य देखिए वायु खलु महान सर्वत्र गतिमत्वाद वायु तो महत परिमाण वाला है सर्वत्र गतिमत्वात सर्वत्र उसकी गति है अर्थात द्रव्यम च और वो द्रव्य भी है द्रव्यवाद द्रव्य वाला द्रव्य है सावयवा सावयव है हाँ अवयव से युक्त है अवयवात्मकम उसी को स्पष्ट किया अवयों वाला है अनेक द्रव्यवान अनेक द्रव्यों वाला है यह तो नासा कारणान कारणम क्योंकि वो कारणों का कारण नहीं है यानी मूल नहीं है केवल मूल परमाणु हो ऐसा नहीं है ये इसका अभिप्राय है हाँ मतलब जो वायु जिसको कह रहे हैं ना वो वायु तो महत् परिमाण वाला है ना तो महत् परिमाणु वाला है तो महत् परिमाण तभी होगा ना जब उसमें अनेक द्रव्य हो अनेक परमाणु हो ठीक है ना तो अनेक परमाणु वाला है महत परिमाण वाला है तो वो कारणों का कारण नहीं होगा ना यानी जो कारणों का कारण का मतलब मूल द्रव्य जैसे आ, मिट्टी है मिट्टी कारणों का कारण नहीं ठीक है हां घड़े का तो कारण है लेकिन सभी कारणों का कारण हो ऐसा नहीं है कारणों का कारण क्या होगा पृथ्वी का एक परमाणु ऐसा इतम तस्य महत्वे महत्वत्व महत्व महत्वे द्रव्यत्वे द्रव्यवे सती इतम इस प्रकार से तस्य महत्वे उसके महत होने पर उसी को खोला है महत्वत्वे उसके महत होने पर उसी को खोला है महत परिमाण वत्व वह महत परिमाण वाला होने पर भी और द्रव्यत्वे सति द्रव्य होने पर भी रूपगुण से संस्कार अभाव रूपगुण का जो संस्कार है संस्कार का मतलब है संपर्क उसमें रूपगुण का कोई संपर्क नहीं है रूपगुण से संस्कार अभाव रूपगुण का संपर्क वहां पर नहीं है उस द्रव्य में अब संस्कार क्या है तो कहा वासना वासना को यहां संस्कार कहा है उस संस्कार का उस वासना का अभाव है उस वायु द्रव्य में इसलिए कह रहे हैं वा, संस्कारो वासना संस्कार को ही यहां पर वासना शब्द से कहा जा रहा है तत्र रूपगुण से वासना नास्ती उस वायु में रूपगुण का संपर्क ही नहीं है। तस्मा उपलब्धि प्रत्यक्षत्व न भवति। तस्मात इसलिए वायु की उपलब्धि नेत्रोपलब्धि यानी प्रत्यक्षत्व यानी चाक्षुषम प्रत्यक्षत्व नेत्रेंद्रीय प्रत्यक्ष उस वायु का नहीं होता है आगे देखेंगे अग्नो तो वर्तते अग्नि में तो रूप गुण विद्यमान है तो कह रहे हैं तद नैजिक गुणवत्वात वो उसका अपना निज गुण नहीं है आ, ना ता, ना, उसको अलग बोल दिया मैंने गलत बोल दिया तत् नैजिक गुणवत्वात उसमें तो उसका अपना स्वाभाविक गुण है तो उसका अपना स्वाभाविक गुण होने से पृथिव्याम पार्थिवे अप्सु तथा आप्य रूपम तू खु रूप संस्कार वो तो कहते हैं पृथिव्याम पृथ्वी में जो रूप गुण है पार्थिवे पार्थिवे का मतलब है पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में जो रूप गुण है अप्सु जल में जो रूप गुण है और आप्य जलीय पदार्थों में जो रूपगुण है वो तो निश्चित रूप से रूप संस्कार वसाद अस्ती वो रूपगुण के संपर्क से अग्नि के रूपगुण के संपर्क से उनमें वो रूपगुण है ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गई जी हाँ जी हाँ जी पृथ्वी में पृथ्वी के बने हुए पदार्थों में पार्थिवी का मतलब है पृथ्वी के बनावे पदार्थों में फिर कहा अपसु जल में और आप्य आप्य कहते हैं जलीय पदार्थों में ठीक है जी जो रूप है वो रूप संस्कार रूप संस्कार वशादस्ती अग्नि के रूप के संपर्क से उनमें रूप है उनका अपना रूप नहीं है ये इसका अभिप्राय है संस्कारो वासना तत्र अस्ति रूपम गुणो ही अग्निर अस्ति संस्कारो वासना तत्र अस्ति। यानी रूप रूपगुण का वह संपर्क है उन पदार्थों में पृथ्वी में जल में रूप गुण के संपर्क से रूप रूपगुण है ये कहना चाह रहे हैं परंतु रूपम गुणों अग्निर और अग्नि में तो रूपगुण स्वाभाविक रूप से है गुणस्य रूपस्य से संस्कार वासनया संस्कृता वासिता पृथ्वी पार्थिवा आप आप्या्या पदार्थ उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कहते हैं अग्नेर रूपस्य अग्नि के गुण जो रूप है उस रूप गुण का संस्कार संपर्क से कैसे संपर्क है उसका वासना रूपी संपर्क से संस्कृता संस्कृता का मतलब है वो उस रूप गुण के संपर्क से युक्त हो गया उसी को कहा वासीता उस रूप गुण से वो वासित है यानी संस्कृत है ऐसी जो पृथ्वी है ऐसे ही जो जलीय पदार्थ हैं आप्या वो ये सब पदार्थ युक्त हैं यानी अग्नि के रूप गुण से ही ये इनके अंदर रूप गुण विद्यमान है उनका स्वयं का नहीं ये कहना चाहते हैं। न वास्तविकः वास्तविकम तेषाम रूपम न वास्तविकम उनका जो रूप है वो वास्तविकम ना यानी उनका स्वाभाविक नहीं है किंतु तेजसोप से संस्कार वासन या वासितमेव तत्र रूपम् परंतु तेजसोप से अग्नि का ही अग्नि के रूप संपर्क से संस्कार से यानी वासना से वो संस्कृत है या वासित है उनमें जो भी रूप है हाँ जी स्पष्ट हो गया शब्दार्थ अब आगे कहते हैं वायु न तथा रूपगुण से संस्कारों वासना वायु में उस प्रकार का रूपगुण का संस्कार यानी उसका संपर्क वासना रूपी संस्कार वहां पर नहीं है तस्मात वायु न चाक्षुषम प्रत्यक्षम इसलिए वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है स्पष्ट हो गया वाती वायु इति योगात् वायु पार्थिवम गंधम आप्यम रसम तेजसम रूपम तू बहती वायु का मतलब ही यह है कि वाती इति वायु जो बहती है उसी को वायु कहते हैं उसका स्वभाव है बहना एक जगह नहीं रहती है वाती इति वायु जो बहती है वो वायु है इस योग से इस सिद्धांत से वायु जो है क्या करती है पार्थिवम गंधम पार्थिव गंध को आप्यम रसम जलीय रस को तेजसम रूपम अग्नि के रूप को वह थी वो बहाकर ले जाती है समझ में आ रहे ना रूप हाँ जी हाँ जी मतलब तेजसम रूपम का मतलब जैसे लफ्टों को यू ले जाती है ना जैसे अग्नि जल रही हो लफ्टे हैं तो उन लफ्टों को यूं ले जाती है ना आगे ऐसा ऐसे समझना यूं केवल रूप को अलग से निकाल करके ले जाती हो ऐसा नहीं है आ, मतलब गंध को भी गंध को भी जैसे बहा करके ले आती है ना और रस को भी बहा करके ले आती है तो ऐसे ही इस अग्नि को भी बहा करके ले जाती है यानी अग्नि के रूप को अब रस को बहा करके ले जाने का मतलब है जल के सूक्ष्म कणों को लेके जा रही है शीतलता को ऐसा ऐसा ही मानना पड़ेगा उसके हाजी हाजी हाँ ले जाते हैं ना वो लपटे जब यूं सरक जाते हैं आगे उसकी आप अप, अपनी सीमा है बुझ जाएं तो अलग बात है नहीं बुझे तो जितने दूर तक तो ले तो बाहर करके लेके तो गई है ना यूं तो किरणों को तो वैसा किरणें तो अपने आप आती है उसमें तो अपनी अपनी गति है उसके अंदर लपटों को ही लेना चाहिए यहाँ यथा आदाय नहती, रसम यहांधमा नयती रग्नि स्पष्ट किया यहाँ पर अग्निप्ला ज्वाला इतस्तःग ऊर्धती वही स्पष्ट किया उन्होंने तो कहते हैं यथा गंधम आदाय नयती गंध को लेकर के वायु बहती है रसम रस को लेकर के बहती है तथा उसी प्रकार अग्नि रूपमी अग्नि के रूप को भी कैसे ज्वालाम अग्नि की ज्वाला को इतस्तः तीर ऊर्ध्व च नती बाए दाए ऊपर ऐसा वो वायु ले जाती है बस यही कहना चाह रहे तो वायु रीति वहनम तत्कर्मा वायु का मतलब क्या है वहनम वहती और बहना ही उस वायु का एक कर्म है अन्य भाष्यकार इतः आरभ्य चुवार सूत्रा अन्यथा व्याख्याता यहाँ से यानी इस सूत्र से सातवें सूत्र से लेके आगे के चार सूत्रों को विपरीत अर्थ किया है ऐसा इनका अभिप्राय है सूत्रार्थ वायु के वायु के महत वाले वायु के द्रव्य द्रव्य और महत परिमाण वाले होने पर भी वायु के द्रव्य और महत परिमाण वाले होने पर भी उसमें रूप का संपर्क ना होने से उसमें रूप का संपर्क ना होने से वायु का नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता वायु का नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता हा जी हाँ जी ये संस्कार है ना एक ही बात है संस्कार का कोई अर्थ करना होगा ना युक्त का हो संपर्क को हो, एक ही बात है स्पष्ट हो गया जी अगले सूत्र की भूमिका को देखिएगा द्रव्या नाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्ष विधाया गुणानाम उपलब्धि प्रदर्श उपलब्धि प्रदर्शयन रूप उपलब्धि रूपगुण तत्र उपलब्धि प्रकार त्र इति उच्यते बहुत अच्छा प्रसंग चलाया जा रहा है इससे आप लोगों को सोचने को मिलेगा कि किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो यानी जिस इंद्री से जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है उसके और भी गुण जो है वो सब उसी इंद्री से प्रत्यक्ष होते हैं ये सिद्धांत आपको थोड़ा समझ में आएगा जैसे परिमाण का है संख्या का है और उसकी जाति का है और उसका कर्म का भी सब प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं हाजी क्या हुआ तो हाँ तो वो तो कही वो तो है ही है कर्म को तो बताना ही है उसके साथ में संख्या को भी बताना था परिमाण को भी बताना था जाति को भी बताना था वो तो स्वयं सूत्र कर स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कर्म को भी लिखते हैं ठीक है ना हाँ जी सूत्र देखिएगा अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि रूप हाँ जी ठीक है अब कहते हैं रूपगुणस्य से उपलब्धि प्रत्यक्षत्वती खु अनेकान द्रव्याना समवायात संयोगा रूपगुण से उपलब्धि रूपगुण की उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्षत्व उसका प्रत्यक्ष होता है कब अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर या अनेक द्रव्यों का संयोग होने से ठीक है यह खलु रूप संस्कारः स खलु अनेकेश द्रव्येश समेतु रूपगुणस्य से उपलब्धि भवति यह खलु रूप, रूप संस्कार जो रूप संस्कार है यानी रूप का संपर्क है यानी उसमें रूप तो है पर वो रूप कैसा है अनुद्बुद्ध है उद्बुद्ध नहीं है मतलब जिस द्रव्य में रूप तो है लेकिन वो उद्बुद्ध नहीं है रूप का संपर्क है उसके अंदर पर वो उद्बुद्ध नहीं है तो अनुद्वुद्ध रूप गुण है वहां पर स वो जो रूप गुण है अनेकेशु द्रव्येशु समु अनेक द्रव्यों के मिल जाने पर रूप गुण उपलब्धि कारणं अम्बवती रूप गुण की उपलब्धि का कारण बनता है यानी अनेक द्रव्य जब संयुक्त हो जाते हैं संयोग को प्राप्त होते हैं तब उसमें स्थित रूप गुण उपलब्ध होता है यानी उसका प्रत्यक्ष होता है यदि अनेक द्रव्य संयुक्त नहीं होते हैं रूपगुण के होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी।, जी आगे कह रहे हैं पृथ्व्याम पार्थिवे अपसु तथा च आप्य पृथ्व्याम पृथ्वी में भी पार्थिवे पृथ्वी के बने हुए पदार्थों में अपसु जल में तथा चा आप्ये और जलीय पदार्थों में उसी प्रकार ये समझ लेना है अच्छा च और रूप विशेषात विशिष्ट रूप गुणात विशेष रूप होने से अग्नो ही रूपगुण विशेष है अग्नि में ही रूपगुण विशेष है तस्मात अग्नो तथा आग्ने पदार्थे रूपस्य उपलब्धि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वती तस्मा इस कारण से अग्नि में और अग्नि अग्नि के अगनी से बने हुए पदार्थों में यानी पदार्थों में जैसे सुवर्ण आदि जो माना है आग्नेय पदार्थ उनमें रूपस्य उपलब्धि यानी रूप का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है तस् अग्ने नैजिक गुण विशेषत्वाद पदार्थ में यानी अग्नि के स्वाभाविक गुण होने के कारण से उसकी उपलब्धि होती है ततो तत्संस्काराद रूप रूपम ततो अन्यत्र अग्नि को त्याग करके अग्नि को छोड़ करके बाकी पृथ्वी जल ये जो पदार्थ है इनमें रूप संस्कार के कारण से उसमें रूप की उपलब्धि होती है यानी उसमें रूप का संपर्क जब होता है तब रूप की उपलब्धि होती है और अग्नि में तो उसका अपना स्वाभाविक गुण है यह कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गए जी सूत्रार्थ अनेक द्रव्यों के संयोग से अनेक द्रव्यों के संयोग से विशेषणता से रूप गुण होने से यानी विशेषणता से युक्त रूप गुण होने से रूप हाँ तो ये भी कह सकते हैं रूप विशेष के होने से विशेष रूप के होने से ऐसा भी कह सकते हैं एक ही बात है रूप विशेष के होने से रूप की उपलब्धि होती है ठीक है हाँ जी अनेक द्रव्यों के संयोग से रूप विशेष के कारण से रूप की उपलब्धि होती है यानी यहां रूप विशेष विशेष इसलिए पड़ा है वो रूप गुण उद्बुद्ध हो सकता है दो प्रकार के रूप हो है एक रूप होता हुआ भी उद्बुद्ध नहीं हो सकता और एक रूप होता हुआ उद्बुद्ध होता है ऐसा मतलब उसमें रूप तो है लेकिन वो उद्बुद्ध ही नहीं हो सकता और एक में रूप है वो उद्बुद्ध हो सकता है तो जो रूप होता है वह भी उद्बुद्ध हो सकता है तो उसको एक विशेषण शब्द जोड़ दिया उद्बुद्ध हो, होने के सामर्थ्य वाला होने से तो रूप विशेषात् अर्थ है उद्बुद्ध होने का सामर्थ्य रूप में होने से रूपोपलब्धि रूप की उपलब्धि होती है ठीक है अगला सूत्र देखिएगा अथा अन्य शु गुणेश बाकी गुणों के बारे में बताया जा रहा है बोलिए तेना, तेना रसगंध स्पर्शेश ज्ञानम व्याख्यातम यहां ज्ञानम कहा है उपलब्धि नहीं कहा तो वहां उपलब्धि से प्रत्यक्ष ले रहे चाक्षुष प्रत्यक्ष और ज्ञानम से चाक्षुष प्रत्यक्ष न लेकर के बस ज्ञान होता है आ, अनुभव होता है अनुभूति होती है उन्होंने इंद्रियों से उन्होंने उनकी अनुभूति होती है ऐसा कहते हैं तेना प्रकार संस्कारेण गुण संस्कार अनेक द्रव्य समवायात तथा नैजी का गुण विशिष्टत्व गुण विशेषात तथा न उस उस प्रकार से यानी जिसका जैसा जैसा गुण है उस उस प्रकार से उस उस संस्कार से यानी गुण संस्कार उस गुण के संपर्क से अनेक द्रव्य समवायात अनेक द्रव्यों का संयोग होने से अनेक द्रव्यों का संयोग होने से तथा और नेजी का गुण विशिष्टत्वेन अपना निज स्वाभाविक रूप गुण से विशिष्ट होने से गंधे रसे स्पर्शे ज्ञानम गंध में रस में स्पर्श में ज्ञान होता है या गंध विषयक रस विषयक स्पर्श विषयक व्यक्ति को ज्ञान होता है ग्रानेन्द्रिय जम रसनेन्द्रिय जम तव इंद्रिय जन्यम जन्य। व्याख्यातम वेदितव्यम और जो ज्ञान होता है वो ज्ञानेन्द्रिय जन्यम ग्राम इंद्री से उत्पन्न होने वाला ज्ञान रसनाइंद्री से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और त्व इंद्री से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ऐसा वेदितव्यम समझना चाहिए तो ये जो ज्ञान है चाक्षुष ज्ञान नहीं है जन्य ज्ञान है यानी ज्ञानेन्द्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और स्पर्शेन्द्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान त्र पृथिव्या ज्ञान गुण विशेषा नैजिक गुण विशिष्टत्वाद उन पदार्थों में पहला पदार्थ है पृथ्वी पृथिव्याम पृथ्वी में या पृथ्वी से बने हुए पार्थिव पदार्थों में घ्रेनांद्री से गंध से ज्ञान गंध का जो ज्ञान होता है गुण विशेषात अर्थात उसके निज स्वाभाविक गुण के कारण से होता है फिर कहते हैं अन्यत्र अपसु तथा आप्ये। अन्यत्र का मतलब है पृथ्वी से भिन्न पदार्थ में जैसे जल में या जलीय पदार्थ में जो गंध का ज्ञान होता है वो कैसे होता है तो कह रहे हैं गंध संस्कार अनेक द्रव्य समवायत वहां गंध का संपर्क होने से और वो गंध का संपर्क होने पर भी अनेक द्रव्य होना चाहिए तो गंध का संपर्क और अनेक द्रव्यों के कारण से जल में गंध का ज्ञान होता है ये कहना चाह रहे जलीय पदार्थ मतलब जैसे बर्फ बना दी आपने ठीक है जी तो उसमें जो गंध का ज्ञान हो रहा है वो पृथ्वी के संपर्क से पृथ्वी के गंध के संपर्क के कारण से वहां पर आपको गंध का अनुभव हो रहा है ये कह रहे हैं आप कहते हैं अपसु तथा आप्य रसन ज्ञानम उसी के अनुसार उसी प्रकार जल में और जलीय पदार्थों में रसनया रसनेन्द्रीय से रस रस का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान रस विशेषता अर्थात उसके निज गुण विशिष्टता के कारण से जल में उसका अपना स्वाभाविक गुण होने के कारण से ऐसा होता है पानी के अंदर रस का जान अन्यत्र जल के अतिरिक्त पृथ्वी में पृथिव्या पार्थिव चा पृथ्वी में पार्थिव पदार्थ में रस संस्कार अनेक द्रव्य समवायात बहुत और पृथ्वी में जब रस का जान हो रहा है तो उसमें जो रस का जान हो रहा है वो रस के संपर्क के कारण से और रस वाले पदार्थ और अनेक द्रव्यों का समवेद होने से होता है एवं इसी प्रकार से वायु वायव्य त्वेन्द्रियना स्पर्श ज्ञानम स्पर्श विशेषात नैजिक गुण विशिष्टत्वाद वायु में वायवीय और पदार्थों में स्पर्शेंद्रीय से स्पर्श का ज्ञान होता है क्यों होता है क्योंकि उसमें उसका निज स्वाभाविक गुण उसके अंदर होने से अन्यत्र वायु के अतिरिक्त पृथिव्याम पृथ्वी में और पार्थिव पदार्थों में जल में जलीय पदार्थों में तथा अग्नि और अग्नि आग्नेय पदार्थों में जो स्पर्श का ज्ञान होता है वह स्पर्श का ज्ञान स्पर्श संस्कार अनेक द्रव्य समवायात वहां स्पर्श का संपर्क होने के कारण से और अनेक द्रव्य वहां पर विद्यमान होने के कारण से उन पदार्थों में स्पर्श का ज्ञान होता है ऐसा समझना चाहिए स्पष्ट हो गए जी शब्द का क्या कहना शब्द का तो विषय ही नहीं है यहां पर नहीं शब्द का तो ज्ञान होता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं उसको तो लंबा चौड़ा सिद्ध करके आए हैं बताने को बोल सकते हैं पर वो आकाश का गुण है बस इतना ही और जैसे ये गुण औरों में दिखते हैं इस तरह का औरों में वो गुण नहीं दिखता है शब्द इसलिए उसको बताना आवश्यक नहीं है ठीक है सूत्रार्थ पूर्वोक्त अनेक द्रव्य संयोग से पूर्वोक्त अनेक द्रव्य संयोग से रस गंध और स्पर्श का ज्ञान रस गंध और स्पर्श का ज्ञान उन उन पदार्थों में होता है अर्थात रस वाले गंध वाले स्पर्श वाले पदार्थों में होता है पूर्वोक्त अनेक द्रव्य संयोग से रस रसगंध स्पर्श वाले पदार्थों में रस रसगंध स्पर्श का ज्ञान होता है स्पष्ट हो गया हां जी नहीं हुआ ये कहना चाहते हैं रस का ज्ञान कैसे हो रहा है आपको क्यों हो रहा है तो रूप का ज्ञान कैसा हुआ था अनेक द्रव्यों के समवेत होने पर रूप का ज्ञान होगा था तो ऐसे ही अनेक द्रव्य जब संयुक्त होते हैं तब रस का ज्ञान होगा अनेक द्रव्य जब संयुक्त होते हैं तब गंध का ज्ञान होगा अनेक द्रव्य जब संयुक्त होते हैं तब स्पर्श का ज्ञान होगा वही वही उसी का वही अर्थ तेन का मतलब है पूर्वोक्त कारण से रूप की उपलब्धि अनेक द्रव्यों के समवेत होने से और उसमें रस गुण के होने रूप गुण के होने से तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं अनेक द्रव्यों के समवेत और रूप रस गुण होने से रस का ज्ञान होता है अनेक द्रव्य समवेत होने से आ? और गंध विशेष होने से गंध का ज्ञान होता है या अनेक द्रव्य संयुक्त होने से स्पर्श गुण होने से स्पर्श का ज्ञान होता है ऐसा भी आप कह सकते हो यानी इस तरह का आप सूत्र यानी यहां तीन सूत्र बनेंगे आपके अनेक द्रव्य समवेतात् समवेतात् समवायात एक ही बात है अनेक द्रव्य समवायात रस विशेषाच रस ज्ञानम रस ज्ञानम अनेक द्रव्य समवायात, गंध विशेषात, ऐसा। अनेक द्रव्य अनेकद्रव्यसमता स्पर्श विशेषा स्पर्शज्ञान भवती अवगंत्य विज्ञाते कुछ भी कह सकते। स्पष्ट हो है अब एक प्रश्न किया जा रहा है रस गंध कथमना तत्र कथम रस गंध स्पर्शों में ज्ञान कहा यानी रस गंध स्पर्श का ज्ञान होता है ऐसा आपने कहा क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा कहा उचित उसका समाधान दिया जा रहा है बोलिए तस्वत अव्य विचार तस् रूप से अभाविचारो अवगच्छन्ति तस्य का मतलब रूपस्य उस रूप का अभाव होने से उसमें सूत्रार्थ लिख सकते हैं आप रस गंध स्पर्शों में रसगंध स्पर्शों में रूप का अभाव होने से रूप का अभाव होने से और अव्यविचार होने से वे विचार ना होने से एक ही बात है वे विचार ना होने से उन गुणों का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता उन गुणों का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता ठीक है जी देखिका रसगंधस्पर्शेश अभा अव्यचार्यम तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष कारणस्य वा रूप संस्कार रूप संस्कारस्य विशेषस्य च कलु विविचारों न न ततो अन्यत्र प्रत्यक्षस्य उसका उसका जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है कारणस्य या प्रत्यक्ष होने का जो कारण रूप गुण है उस रूप संस्कार का अथवा रूप विशेष का अभाव होने से व्यविचार नहीं होता है यानी उनमें भी रूप हो और वो आंखों से दिखे ऐसा नहीं होता है तो व्यविचार ना होने से रूप गुण वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों में ततो अन्यत्र रूपगुण वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों में प्रत्यक्ष नहीं होता है केवल ज्ञान ही होता है पदार्थ का मतलब यहां गुण हाँ जी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है केवल ज्ञान ही होता है और एक बात कही जा रही है अथच और कारणा नाम कारणे न ना चाक्षुषम प्रत्यक्षम नहीं खलु अन्य इंद्रियजन्यम ज्ञानम जो कारणों का कारण होता है यानी मूल कारण उस मूल कारण का भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता ठीक है जी कारणों का जो कारण है यानी मूल कारण है उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता फिर एक बात कहिए नहीं खलु अन्य इंद्रिय जन्यम ज्ञानम चलो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है तो दूसरी इंद्रियों से ज्ञान होता हो तो कह रहे हैं, ना अन्य इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान भी नहीं होता है मूल कारण का जैसे मूल कारण का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है तो कभी रस का ज्ञान हो जाए गंध का ज्ञान हो जाए स्पर्श का ज्ञान हो जाए वो भी नहीं होता ये कहना चाह रहे स्पष्ट हो रहा है जी हाँ जी कारणों में यानी आप परमाणु को आप स्पर्श करके समझ सके कि भाई यहां आप मूल कारण है या उसका रस आप जीप पे रख करके उसका रस का पता लगा ले या उसका नाक के पास रख कर के गंध का पता लगे ऐसा नहीं हो सकता वो पहली बात तो आपको दिखेगा ही नहीं उसको पकड़ भी नहीं सकते इतना सूक्ष्म है इसलिए कारणों का कारण जो मूल कारण है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष भी नहीं होता और अन्य इंद्रियों से ज्ञान भी नहीं होता ये कहना चाहते हैं तो कह रहे हैं तस्या, तत्र गंध गंध रस रस स्पर्श विशेषस्य च तूपिचार वैसे इस पंक्ति की जरूरत नहीं है यह वो ये कहना चाहते हैं उसमें रूप संस्कार का अभाव है रस गंध स्पर्श संस्कारों का अभाव है ऐसा कहना चाह रहे हाँ जी मूल कारण में कारणों के कारणों में हाजी चले क्यों चलेगा दे लिए दे लिए दे लिए दे लिए। हाँ ये बात है हाजी होना चाहिए ना इस पंक्ति की आवश्यकता नहीं है यहां यहां से तत्र से लेकर के ना तक आप काट सकते जी संस्कार नहीं है तो कह सकते हैं सभी हैं सकते है नहीं दिखते नहीं।, नहीं ना रूप की वो तो ठीक है नहीं नहीं नहीं इनका कथन ये है की परमाणु में रूप गुण नहीं है ये तो कह सकते हैं ठीक है ना उसमें रस आदि तो सब है वल रूपगुण नहीं ऐसा कहना चाहते उन परमाणुओं की बात कर रहे हैं जैसे गंध परमाणु है ना यानी पृथ्वी परमाणुओं में रूप नहीं है ये कहना चाहते हैं ऐसे ही जल परमाणुओं में रूप नहीं है ये कहना चाहते हैं पृथ्वी वायु परमाणुओं में रूप नहीं है ये कहना चाहते हैं पर वो ये नहीं कहना चाहते ना यहां भाष्यकार ये तो सभी को लेकर के कह रहे हैं ना इसलिए पंक्ति की वैसे भी जरूरत नहीं ना किंतु नियतिरव तत्र न तथा था ऐद्रियक नियतिर वहाँ तो एक नियम नियम है है नियति यानी है सूक्ष्मोने से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ये नियति है ये नियम है तत्र न तत्यक्ष वहां पर प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों नियति नियमा वर्तते वर्तक्ष्म न चाहकम ज्ञानमस्ती और न अन्य इंद्रियों से ज्ञान होता है वहां पर तत्व कार्येना कार्य अनुमीये वहां तो कार्यों को देख करके ही अनुमान किया जाता है स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ लिखा है अथच अगली बात अथ बोलिएगा संख्या परिमाणा पृथक् संयोग विभाग परत्व अपरत्वे कर्म रूपद्रव्य समवायत चाक्षुषाणी अगला सूत्र देखिए अरूपी द्रव्य समवाया ठीक है अगला देखिए अरूपी अरूपीअपीषु अचाक्षुषाणी ये कहना चाहते हैं रूपवान द्रव्यों में ये जितने भी गुण हैं या ये कर्म इन गुणों के साथ कर्म रूपवान द्रव्यों में इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष होता है चाक्षुष प्रत्यक्ष यानी रूपवान जो द्रव्य है रूपवान द्रव्यों में संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और कर्म इन सब का रूपी, रूपी द्रव्य समवायत, रूप द्रव, रूपवान द्रव्यों में ये सब समवेत होने से इन सबका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है फिर कहा अब जो रूपवान द्रव्य नहीं है उनमें अचाक्षुसानी वहां चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता यानी कर्म का प्रत्यक्ष भी होता है नहीं भी होता है ये इसका अभिप्राय है संख्या प्रत्यक्ष भी होता है संख्या प्रत्यक्ष यानी चाक्षुष प्रत्यक्ष भी संख्या का होता है और नहीं भी होता है ईश्वर एक है चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना लेकिन आप एक है मैं एक हूं चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है आप एक ही है। कैसे पता चल रहा है आप एक है हनुमान थोड़ा लग रहा है प्रत्यक्ष है एक है आप ऐसे तो चाक्षुष यानी रूपवान द्रव्यों में ये सारे के सारे गुण चाक्षुष प्रत्यक्ष है यानी आंकों से ही दिखते हैं यही बात न्याय दर्शन की बात है एक ही बात है दोनों अनयो सूत्र एक वाक्यता अस्ती इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है ये कहना चाहते हैं। तो तो क्या तो हा जी बारहवें नंबर का, का सूत्र कारते हैं अरूपिशु जो रूप वाले द्रव्य नहीं है उनमें ये जितने भी गुण बताएं, ये आंकों से नहीं दिखते ये कहना चाहते ये सब गुण हैं, आ, इन सब गुणों की बात हो रही है। सूत्रयो सूत्रता इन दो सूत्रों में एक रूपता है संख्यादयो गुण संख्या आदि जो गुण बताए हैं पीछे गिनाएं हैं वो सारे के सारे गुण कर्म च और कर्म स्नेह वेग द्रवत्वा इति सर्वाणी और जो नहीं पड़े हैं, स्नेह वेग द्रवत्व ये सारे के सारे के गुण सर्वानी ये सारे के सारे गुण रूपवत्सु द्रव्येश समवेतानि रूप वाले द्रव्यों में विद्यमान रहते हैं तो चाक्षुषाणी वो चाक्षुष हैं अर्थात चक्षुंद्रिय ग्राह्यात होते हैं आंक से उन सबको देखा जाता है शाम चाक्षुषत्वात क्योंकि वे चाक्षुष होने से यानी नेत्रेंद्री से गृहित होने से और स्पर्शनानी संति और स्पर्श वाले भी हैं और वो सारे के सारे स्पर्श वाले भी हैं पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि कोई रूप नहीं देख सकता है ना फिर उसके लिए परिमाण का पता नहीं लगेगा इसलिए वो स्पर्श वाले भी हैं अंधा आदमी भी नोट को पकड़ करके स्पर्श करके उसका परिमाण का पता लगता है ये इतना परिमाण का है ठीक है ना ऐसा कोमलता का कठोरता का स्पर्श करके उसका स्पर्श को समझता है इसलिए कह रहे हैं यहां पर जोड़ा है चाक्षुषत्व स्पर्शनिचा और स्पर्श वाले भी है ये सारे यानी संख्या परिमान पृथक्व संयोग सब स्पर्श वाले भी है इसमें स्पर्श होता है इनका ना जी एक वस्तु को पकड़ करके देख लिया है ना था था था था था। हाँ जी स्पर्श यानी संख्या मतलब ये एक है स्पर्श से भी पता लगता है हाँ मैं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं संख्या में स्पर्श है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं हाँ संयोग कभी अब दो वस्तुओं का आप संयोग करो स्पर्श करके पता लगेगा ये देखो दोनों मोबाइल को हाँ दोनों मिले हुए संयुक्त हैं अलग अलग देखेगा तो अलग अलग वियोग का भी पता लगेगा ऐसा हाँ जी द्रव्य के साथ ही रहेंगे सारे के सारे। सारे सारे के के द्रव्य द्रव्यनिष्ठे गुण। द्रव्यनिष्ठ ही हैं। जी? अच्छा अच्छा हाँ वेदनिष्ठ भी है इसमें कोई आपत्ति नहीं है उन, वो भी तो एक द्रव्य है ना हाँ जी रूपीशु अचाक्षुशानी और जो रूप वाले नहीं है उसके लिए कह रहे हैं रूप रहित शु समवेतानि तु न चाक्षुशानी और जो रूप रहित द्रव्य है उसमें ये गुण समवेत रहते हैं विद्यमान रहते हैं तो न चाक्षुशानी वो नेत्र से गृहित नहीं होते क्वचित स्पर्शन हाँ वो स्पर्श वाले जरूर हो सकते हैं चाक्षुष नहीं है यानी स्पर्श वाले अवश्य हो सकते हैं अथ च नेत्रहीनम उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं अथच नेत्रहीनम जनम प्रति तो रूप वत्सु द्रव्येश समेतानी सी अभी न चाक्षुषाणी जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसके प्रति अगर आप विचार करके देखें तो रूपवत्सु द्रव्येशु समेता रूप वाले द्रव्यों में समवेत रहती हुए भी ये सारे के सारे गुण न चाक्षुषाणी उसके लिए चाक्षुष नहीं है संख्या परिमाण आदि स्पर्शनि तो संति उसके लिए स्पर्श वाले तो हैं संख्या का पता लगेगा उसको पृथक्व का संयोग का विभाग का ये सब पता लगेगा जड़म विहाय चेतने अच्छा ये क्या कहना चाह रहे जड़म विहाया चेतने खलू आत्म मानसानी ही जड़ को छोड़कर के अगर आप देखेंगे चेतन के संदर्भ में देखेंगे तो ये सारे के सारे मानसानी मन से अनुभव किए जाते हैं इंद्रियों से नहीं ये कहना चाह रहे हाँ जी हाँ जी मन से, मन, मन से उनका अनुमान होगा मन से उनका ज्ञान होगा या यूं कहिए मन से प्रत्यक्ष होगा ऐसा हाँ जी हाँ जी मन से जाने का मतलब आत्मा एक है हाँ तो आप तो आप मन से तो जानेंगे हाँ जब आत्मा एक है तो संख्या भी एक है ऐसे हाँ जी जड़म विहा या जड़ को छोड़ करके यानी जड़ पदार्थ तो आप स्पर्श करके उनको अनुभव करेंगे ना ये एक है दो है पर आत्मा को कैसे आप स्पर्श करके समझोगे उसमें तो स्पर्श गुण तो है ही नहीं तो उसको कैसे समझेंगे तो मन से समझो समझना आत्मा एक है तो हाँ उसकी संख्या भी एक है ऐसा अनुभव कर लेना ये कहना चाह रहे उसका भी परिमान है कुछ तो परिमान होगा अनु है ऐसा सूत्रार्थ स्पष्ट है संख्या परिमाण संख्या परिमाण पृथक्व संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग संयोग विभाग परत्व अपरत्व परत्व अपरत्व और कर्म रूप वाले द्रव्यों में रहते हुए रूप वाले द्रव्यों में रहते हुए नेत्रेंद्रीय से गृहित होते हैं ये बारहवें सूत्र का हैं। है हाँ ग्यारहवें यही गुण बारहवें का अर्थ लिखिएगा यही गुण यही गुण और कर्म यही गुण और कर्म अरूप वाले द्रव्यों में रहते हुए यही गुण और कर्म अरूप वाले द्रव्यों में रहते हुए नेत्रेंद्री से गृहित नहीं होते हैं स्पष्ट हो गया हाँ जी एवं इसी प्रकार से बोलिए गुणत्वे एक गुणवे सर्वेन्द्रि जानमत कहते हैं इसी पूर्वोक्त प्रक्रिया से तद्रीयगुण तद तद से ज्ञान गुणत्वे तथा भावे सत्ताया सर्वेन्द्रियम ज्ञान व्याख्यात वेदित स्पष्ट हो गए कहते हैं एक पूर्वोक्त प्रक्रिया से तत्व उस उस इंद्री के गुण का ज्ञान प्रकार मतलब जिस इंद्री से जैसा ज्ञान हो रहा है उस प्रकार से गुणत्वे गुण में यानी गुणत्व में तथा भावे भाव में अर्थात सत्ता में सर्वेंद्रियम ज्ञानम व्याख्यातम सभी इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा समझना चाहिए यानी गुणत्व का भी वैसे ही ज्ञान होगा रूप का ज्ञान हो रहा है तो गुणत्व का भी नेत्र प्रत्यक्ष हो रहा है रूप गुण का ज्ञान हो रहा है नेत्र से तो रूप गुणत्व जो है उसमें उस गुणत्व का भी नेत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है और उसका जो उसकी जो सत्ता है वो भी नेत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा जाति भी प्रत्यक्ष होता है ये इसका अभिप्राय है जिस गुण का जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है उसका गुणत्व और उसकी सत्ता का भी उसी इंद्री से ज्ञान होता है ये इसका अभिप्राय है ज्ञान होता प्रत्यक्ष नहीं होता वो मतलब वो ज्ञान तो आ, दो मतलब पूरे को जोड़ करके ज्ञान बोला है ना तो एक ज, जहां ज्ञान होता है वहां जान कर लो जहाँ प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष कर लो ऐसा ये तो भाष्यकार कथन है ना तो एक सबको एक साथ जोड़ करके ज्ञान होता है बोला है यानी आ, माताएं जा रही है पुरुष जा रहे हैं तो दोनों को मिलाओ माताएं पुरुष जा रहे हैं ठीक है ना जब विभाग करोगे तो क्या करोगे जा रही हैं और जा रहे हैं ऐसे तो करोगे ऐसे यहां समझ लीजिएगा और इसका और क्या विकल्प और तो विकल्प नहीं है ना तो पहले तो कह दिया जिस गुण का जिस इंद्री से प्रत्यक्ष होता है यानी ज्ञान होता है उसके और गुण भी उसी इंद्री से प्रत्यक्ष होते हैं तो ए ना इसी प्रक्रिया से गुणत्व को भी भाव को भी सर्वेंद्रियम सभी इंद्रियों से जान होता है समझ लेना चाहिए सर्वेंद्रियम से सभी इंद्रियों से तो नेत्र इंद्रिय से भी जो जान हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है हाँ जी हाँ जी इसलिए जान शब्द बोला और फिर सर्वेंद्रियम भी तो कहा है ना सभी इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है तो जब नेत्रेंद्री से जो ज्ञान हो रहा है उसको नेत्र प्रत्यक्ष कहिएगा और ज्ञानेन्द्र से जो ज्ञान हो रहा है तो उसको ज्ञानेंद्रीय से होने वाला अनुभव कहिएगा एक ही बात है ना उसमें कोई आपत्ति नहीं हाँ सप्ताह से हो नहीं। क्यों नहीं होगा जाति का तो प्रत्यक्ष होता ही है तो पहले बता ही दिया गोत का प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या हाँ तो द्रव्य के साथ साथ गोत्र का भी प्रत्यक्ष होता है वहां तो बता ही दिया ना न्याय दर्शन में न्याय दर्शन में भी तो बताया जाति का भी प्रत्यक्ष होता है नेत्र प्रत्यक्ष होता है हाँ ऐसा तो कहा है ना हाँ जाति को भी ना किसी भी यहां नहीं तो और जगह पर अनेकत्र का है ना इंद्रीय तो कहा ही है ना जाति को इंद्रिय कम माना है ना जी? वो तो स्पष्ट ही है यहां पर भी कहा है ना इस वैशेषिक में भी तो कहा है चलें। कह रहे हैं नहीं तत्र त्रन्य प्रयत्नापेक्षा नहीं तत्र अन्य प्रयत्नापेक्षा इसके जान करने के लिए अलग से प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं है यानी जिस इंद्रिय से जिसका ज्ञान हो रहा है उसी इंद्री से उसका गुणत्व और उसकी जाति का भी यानी उसकी सत्ता का भी ज्ञान होगा यह प्रत्यक्ष होगा स्पष्ट हो गया जी हाँ उसका मैं प्रत्यक्ष उसका नेत्र प्रत्यक्ष होगा ऐसा कहीं नहीं रहा हूं ना उसी इंद्री से जब गंध गंध को जान रहे हो तो गंध की सत्ता भी उसी इंद्री से जान होगा ये कह रहे हैं तो रस का तो तो तो तो तो तो तो जी गुणत्व से सभी गुणों का देखिए रूप गुणत्व का नेत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा रस गुणत्व का रसना इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा गंध गुणत्व का गंध ज्ञानेन्द्र से प्रत्यक्ष होगा स्पर्श गुणत्व का स्पर्श इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा स्पर्श इंद्रिय से ज्ञान होगा ऐसा ऐसे स्पर्श है उसकी सत्ता का भी उसी इंद्रिय से होगा उसकी सत्ता का जो ज्ञान है उसी इंद्रिय से होगा जब आप स्पर्श करेंगे तो आप क्या अनुभव होगा हा स्पर्श है यानी स्पर्श वाली वस्तु है उसकी सत्ता है तो उसी स्पर्श इंद्रिय से तो हो रहा है मान लीजिए आप मैं अंधा हूं ठीक है ना आप मैं अंधा हूं अब किसी वस्तु को छू रहा हूं तो स्पर्श हो गया मेरे को तो यही अनुभव करूंगा इसकी सत्ता है किस कैसे अनुभव कर रहा हूं स्पर्शेंद्री से यह कहना चाह तो गुण से कोई भी गुणत्व तो गुणत्व मतलब गुणत्व भी तो है ना द्रव्यत्व होता है ऐसे गुणत्व देखिये जाति दो प्रकार की है ना एक महा, महास महासत्ता और एक परसत्ता एक अपरसत्ता तो अपर सत्ता का एक उदाहरण दे दिया गुणत्व उसमें कर्मत्व द्रव्यत्व ये सब बताने की आवश्यकता नहीं मानी एक को समझाए तो बाकी को समझ लेना और फिर पर सत्ता को भाव शब्द से बोल दिया ऐसा पकड़ में आ गया तीनों में है ना सत्ता हाँ हाँ जी हाँ जी जी लेकिन जब रूप की बात करेंगे रस की बात करेंगे गुणत्व गुणत्व भी तो सामान्य रूपत्व भी तो सामान्य है जैसे घटत तो सामान्य है तो तो सामान्य होगा हाँ वो तो ठीक है पांचों गुणों जितने भी गुण है सब में गुणत्व सामान्य है उसमें तो गुण सत्ता, सत्ता अलग चीज हो गई ना तो आपका प्रश्न क्या बताइए आप क्या कहना चाहते हैं क्या क्या आना चाहिए था केवल गुणत्व आना चाहिए गुणत्व तो जाति है तो केवल गुणत्व तो तो कहने से सत्ता का ज्ञान थोड़ा होगा सत्व तो पर सत्ता है गुणत्व से केवल गुण का गुणत्व का ज्ञान होगा कर्मत्व का थोड़ा ज्ञान होगा द्रव्यत्व का थोड़ा ज्ञान होगा तो फिर फिर उनका ज्ञान कैसे के करो केवल गुणत्व कहेंगे तो इसलिए यहां दोनों सत्ताओं को लिया है मतलब दोनों जातियों को लिया है पर सामान्य और अपर सामान्य आपको समस्या क्या आ रही है वो बताइए समस्या नहीं बताया आपने अभी तक गुण के लिए नहीं गुणत्व को लिया है गुण अलग चीज है, है।, तो है, है।, हाँ, है और गुणत्व अलग चीज है हाँ ठीक है वो ना मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ भाई द्रव्य को कहने के लिए द्रव्यत्व को द्रव्यू को थोड़ा कह रहा हूँ भाव से द्रव्यत्व को लिया नहीं बोल रहा हूं मैं भाव से द्रव्यत्व को नहीं लिया है और भाव से कर्मत्व को नहीं लिया है भाव से सत्ता का ग्रहण किया गुण गुण अस्ति, ठीक है ना द्रव्यमस्ति, अस्थि ऐसे कर्म अस्ति, ये जो भाव है ना ये इस भाव को लिया है गुण है द्रव्य है कर्म है गुण है ये जो भाव है इस भाव को उस भाव शब्द से लिया है और गुणत्व से बाकी सब जो अपर सामान्य है उनका ग्रहण कर लिया जैसे गुणत्व है कर्मत्व है द्रव्यत्व है द्रव्य द्रव्यो में भी घटत्व है अश्वत्व है सब कुछ ग्रहण कर लिया ऐसा अब पकड़ में आ रहा है हाँ ये कहना चाह रहा था मैं हाँ जी आपको समझ में आ गए चलें? तो कह रहे हैं तो गुणत्व को और सत्ता को जानने के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है क्यों जिन इंद्रियों से जिन चीजों को आप ग्रहण कर रहे हैं उन्ही इंद्रियों से सत्ता को भी और गुणत्व को भी ग्रहण कर सकते हैं यह कहना चाह रहे हैं गुणत्व सत्त यो सामान्य यो यद व जातियो अपनी ज्ञानम इंद्रियजन्यम उसी बात को स्पष्ट किया है गुणत्व सत्तो गुणत्व और सत्ता इन दोनों का अर्थात इन दोनों सामान्यों का यदि ऐसा भी कह सकते इन दोनों जातियों का ज्ञानम ज्ञान तो इंद्रियजन्यम इंद्रियों से ही होता है स्पष्ट हो गया जी कह रहे इतो अर्थ क्रियते सर्वे एवं भाष्यकार ऐसा अर्थ सभी भाष्यकारों के द्वारा किया जाता है ये तो दूसरे भाष्यकारों की बात को लेकर के कह रहे हैं ठीक है ना हा जी हा अभी अभी पूरा पढ़ो प्रश्नों ही अत्र उपदिष्टते यहां एक प्रश्न उपस्थित हो जाएगा क्या कर्मत्वे द्रव्यत्वे चा किम साधन कम ज्ञानम किम त्रियकम तो अगर आपने सत्ता और गुणत्व को ले लिया कर्मत्व को नहीं लिया और द्रव्यत्व को नहीं लिया है तो कर्मत्व और द्रव्यत्व को किससे जानेंगे यह प्रश्न आएगा ठीक है यथा ये, ये खलु गुण सामान्यम जातिर्वा तथा कर्मत्व द्रव्यत्व अपनी जाति सामान्य स्पष्ट हो रहा जी जैसे गुणत्व सामान्य है जाति है उसको कहेंगे उसी प्रकार कर्मत्व को भी द्रव्य को भी सामान्य कहेंगे वो भी जाति है फिर आगे कह रहे हैं, सत्तातु तो परजातिर्वा। सत्ता को आप महासामान्य कहो या परजाति कहो गुणत्व सत्तायाश्च ज्ञानम तू उतम गुणत्व का और सत्ता का ज्ञान तो आपने कही दिया है कर्मत्व से द्रव्यवस्था ज्ञान अपनी तो भवित में फिर कर्मत्व और द्रव्यत्व का भी तो ज्ञान होना चाहिए उसके लिए आपने कुछ कहा नहीं है यानी ऐसी व्याख्या तो आपने की नहीं है अतः अन्यो अर्थ इस सूत्र का और कोई अर्थ होना चाहिए आपके अनुसार अर्थ करेंगे तो यहां पर यह दोष आ जाएगा ठीक है स्पष्ट हो गया अब अन्य अर्थ क्या हो सकता है वो भाष्यकार कैनाचारे उत्तर प्रकार गुण गुणत्वे गुन जाते गुणमात्रे सर्वेन्द्रियम ज्ञान यथाग्यम चाक्षुषम प्रत्यक्ष यद्वा अन्य जन्यम अचाक्षुषमिक्यम रासनम स्पर्शन श्रोत्र ज्ञान तत्र गुणगुणे तो लंबा है जी क्या कह रहे हाँ जी कहते हैं उक्त प्रकार उक्त प्रकार से एक अर्थ कर रहे हैं उक्त प्रकार गुणत्वे गुण गुणत्व में यानी पूरे गुण के गुण रूपी जाति में अर्थात गुणा मात्रे संपूर्ण गुण को ले लिया सर्वेन्द्रियम ज्ञानम सभी इंद्रियों से ज्ञान होता है यथा योग्यम यथा योग्य अब इस यथायोग्य को खोल के समझा रहे हैं चाक्षुषम प्रत्यक्षम या तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा इंद्रिय इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान होगा कैसा ज्ञान नासिक्यम नासिका से होने वाला ज्ञान राशनम रसना से होने वाला ज्ञान स्पार्शनम स्पर्श से होने वाला ज्ञान श्रोत्र श्रोत्र से होने वाला ज्ञान तत्र गुण गुणों के बारे में ऐसा ज्ञान होता है हाजी क्या आप क्या कहना चाहो थोड़ा ऊंचा बोलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष और अन्य इंद्रियों से होने वाला ज्ञान ऐसा ले रहे अचाक्षुषम नहीं प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं ना वो वो खुद कह रहे हैं यानी जो चाक्षुष प्रत्यक्ष वाले चाक्षुष होते हैं जो अचाक्षुष प्रत्यक्ष वाले अचाक्षुष ज्ञान होता है ऐसा कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं हर क्या रहा था वो प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं केवल उनका ज्ञान होता अनुभूति होती ये कह रहे हैं रूप वाल वाले को ने? ले रहे हैं बस ये है चले जी आगे अथा अथा तत्र कर्म अपि उक्तम वह कर्म को भी कहा है परत्व परत्वे कर्मच ये जो ग्यार सूत्र है ना वह कर्म को भी कहा है अथा तत्र कर्म अपि उक्तम परत्वा परत्वे उदाहरण से समझाया कहाुषम स्पर्शन ज्ञान प्रत्यक्ष वा व्याख्यातम तो कह रहे हैं तस्मात इस कारण से तेना इस पूर्वोक्त प्रक्रिया से कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण कर्म का ज्ञान जिस प्रकार के जिस प्रकार से प्रतिपादन किया है उस प्रकार से कर्मत्वे कर्म मात्र में यानी कर्म जातो कर्म मात्र में यथा योग्यम जहां जैसी स्थिति आएगी उसके अनुसार चाक्षुषम अगर चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है तो चाक्षुष कर्म माना जाए या स्पार्शनम ज्ञानम या स्पर्श से उस कर्म का जानू होता है तो उसको उस रूप में समझना है प्रत्यक्षम वा व्याख्यातम या तो प्रत्यक्ष चाक्षुष से मानो या स्पर्श करके अनुमान से जानो उस कर्म को ऐसा समझना चाहिए फिर कहा भावे चा भावात्मा के पदार्थे द्रव्ये द्रव्यत्वे द्रव्यमात्रेपि चाक्षुष प्रत्यक्षम अचाक्षुषम नासिक्यम रासनम ये तो उसी प्रकार कह रहे हैं <laughs> इनकी व्याख्या कुछ अलग ही है रासनम स्पाशनम श्रोत्र व आनुमानिकम यथा योग्य वाख्यातम वेदितव्य तो कह रहे हैं अर्था, भावात्मक अर्थात भावात्मक पदार्थ मात्र में यानी द्रव्य मात्र में भाव भाव से यहां द्रव्य को ले रहे हैं द्रव्ये, द्रव्यत्वे, द्रव्य मात्रे भी द्रव्य मात्र में भी चाक्षुष प्रत्यक्षम अचाक्षुषम एक चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा एक बिना चक्षु से होने वाला ज्ञान होगा अर्थात नासिका से रसना से स्पर्श से और श्रोत्र से होने वाला आनुमानिक ज्ञान यथा योग्यम व्याख्यातम वेदितव्यम जिससे जो होता है उसकी, उसका ज्ञान वैसा ही समझ लेना चाहिए इसी को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं येना येना चाक्ष़षं चाक्ष़षं ये न इंद्रिएण गुण से कर्मनो व्यानम चाक्षुषम अचाक्षुषम वा बहुत जिस इंद्री से जिस गुण का अथवा जिस कर्म का ज्ञान जिस गुण से जिस इंद्री से जिस गुण का या जिस कर्म का ज्ञान नेत्रेन्द्रीय से अथवा अन्य इंद्रियों से यथा भवति जैसा ज्ञान होता है तथे उसी प्रकार से द्रव्यप ज्ञानम भवती द्रव्य का भी ज्ञान होता है यह तो क्योंकि द्रव्याश्रित ही गुणकर्मणी क्योंकि द्रव्य के ही आश्रित गुण और कर्म होते हैं इति अर्थ स्वारस्यम सूत्र शैलिया ये सूत्र की शैली से अर्थ होना चाहिए ये कहना चाहते हैं तो यहां पर भाव से वो द्रव्य को ले रहे हैं, ठीक है जी हाँ जी सत्ता को नहीं ले रहे हैं। भाव से द्रव्य को ले रहे हैं बाष्यकार वैसे तो कींचता नहीं वैसे ये अर्थ हाँ वो भी अर्थ ले सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया था ना इसी प्रकार से गुणत्व से सभी को ले लो इन्होंने कहा गुणत्व को ले ले तो कर्मत्व को द्रव्य को क्यों नहीं लिया जाए कोई बहुत मजबूत हेतु नहीं है ये उदाहरण मान लीजिएगा जैसे गुणत्व ऐसे कर्मत्व और उसको मान लो और भाव से जो है सत्ता समझ लो एक परसत्ता और एक अपर सत्ता इन दोनों को उसी प्रकार समझ लेना चाहिए बहुत सरल अर्थ होगा इसका इतना लंबा भाष्य की भी आवश्यकता नहीं पकड़ में आ रहा है यानी जैसे गुणत्व यानी पूर्वोक्त प्रक्रिया से सभी गुणत्वों में सभी कर्मत्वों का सभी द्रव्यत्वों का और परसामान्य का ऐन्द्रिय ज्ञान होता है बस यह अर्थ हो सकता है खैर कोई बात नहीं इन्होंने जो अपना हेतु दिया है हाँ सूत्रार्थ तो लिखवा नहीं है गुणत्व हाँ, भावत्व तो और भाव से ले रहे हैं गुणत्व तो ऐसा होना चाहिए ना एक बात दूसरी बात इनके अनुसार भी गुणत्व को कहा तो आपने कर्मत्व को क्यों नहीं कहा ठीक है ना इनके ऊपर भी उठेगा ना गुणत्व को कहा तो कर्मत्व की क्यों नहीं कहा तो आप कहते हैं ना गुणत्व कर्मत्व भावत्वे भावत्व क्यों पढ़ा आप पढ़ो ना कोई शब्दों में कमी था द्रव्यत्व द्रव्यत्व भी तो कह सकते हो ना तो भाष्यकार का ये जो हेतु है वो बहुत मजबूत नहीं है दोनों पक्षों में जाता है यानी सूत्रार्थ लिखिएगा पूर्वोक्त प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से गुणत्व कर्मत्व द्रव्यत्व और परसत्ता में यह परसत्ता का यह भाव भी कह सकते हैं और भाव का ज्ञान उन इंद्रियों से होता है यानी सभी इंद्रियों से होता है ऐसा भी कह सकते हैं पूर्वोक्त प्रक्रिया से गुणत्व का कर्मत्व का द्रव्यत्व का और भाव का ज्ञान सभी इंद्रियों से होता है ऐसा समझना चाहिए ठीक है नहीं नहीं नहीं नहीं कर्मत्व का ग्रानेन्द्र से नहीं होगा कर्मत्व का ग्रानेन्द्र से नहीं होगा नहीं ये नहीं कहना चाह ये कहना चाह रहे हैं जिसका जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है उसी इंद्रिय से उसका ग्रहण कर लेना जैसे आ, आपको द्रव्य नहीं दिख रहा है ठीक है ना मतलब आंको से नहीं देख रहे हैं और उसको छू करके स्पर्श करके आपने समझ लिया और उसमें गति भी हो रही है क्योंकि नेत्रेन्द्र से द्रव्य को नहीं देख रहे हैं लेकिन उसमें गमन भी हो रहा है ना तो गमन क्रिया का ज्ञान कैसे कर रहे हैं आप स्पर्श इंद्रिय से कर रहे हैं ऐसा पकड़ में आ रहा है मतलब जो द्रव्य है, आपको आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन स्पर्श से पता लग रहा है कि उसमें क्रिया हो रही है यानी देशांतर प्राप्ति हो रही है या उसमें हिलना डुलना कुछ हो रहा है तो उससे आपको पता लग रहा है स्पर्श इंद्र से स्पर्शेंद्र से उसके कर्म का ज्ञान हो रहा है ये कहना चाहते ठीक है और आपने वस्तु को तो नहीं देखा लेकिन आपको गंध आ रही है उससे पता लग जाएगा गंध है ये गंध का ज्ञान होगा रूप नहीं दिख रहा है लेकिन गंध का ज्ञान हो रहा है ज्ञानेंद्र से गंध का ज्ञान हो रहा है ये कहना चाहते अब आगे बढ़ता हूं मैं गंध आ रहा है कैसी गंध आ रही है सुगंध आ रही है एक ही गंध आ रही है ये दोनों आ रही है दुर्गंध भी आ रही है नहीं नहीं एक ही सुगंध ही आ रही है संख्या का पता लग रहा है ना ऐसा क्यों जी पता तो लगेगा ना संख्या का भी पता लगेगा ऐसा मतलब क्योंकि आपको एक ही गंध आ रही है ना अब एक ही प्रकार की गंध आपको आ रही है तो फिर वहां संख्या है ना तो संख्या का कैसे पता लग रहा है ज्ञान से पता लग रहा है संख्या का ज्ञान से ज्ञान हो रहा है ऐसा हाँ जी परिमाण का तो वहां पर हाँ? वो तो वहां ज्ञान से नहीं होगा परिमाण का क्योंकि कितनी गंदे उससे पता पता नहीं लगेगा लगेगा हाँ, वो तो केवल इतना ही संख्या का ये जरूरी नहीं सारे गुण उसी इंद्र से पता लगे कभी कोई गुण लागू हो रहा है कहीं कोई गुण लागू हो रहा है ऐसा हाँ अगर हमने नहीं देखा उसको आंको से हमारे पास है वो द्रव्य तो उसको छू करके पता लग जाएगा उस ये एक है संख्या का पता लगेगा उसका परिमाण का भी पता लग जाएगा ठीक है ना उसमें कर्म कर्म हो तो तो कर्म का भी पता लगेगा संयोग संयोग है तो संयोग का भी पता लगेगा विभाग है तो विभाग का भी पता लगेगा और पृथक का भी एक ही है यहाँ पर और कुछ नहीं ये औरों से पृथक है अलग है पता लग रहा है ना स्पर्श से ऐसा तो जहां सारे गुण लागू होंगे सारे का अनु, अनुमान होगा और हम केवल यहाँ पर बैठे पाकशा से गंध आ रही है अब उस गंध के कितने कितना परिमाण है वो तो अपने को पता नहीं लगेगा आ, इतना पता लगे बहुत देर देर देर तक आ रही है गंद। देर से आ रही रही है है से जाड़ी तो नहीं मतलब अधिक गंध आ रही है कम गंध आ रही है ये भी एक प्रकार से परिमाणी है ना परमा परिमाण के अंतर्गत ले सकते कम ज्यादा मात्रा है ना वहां पर परिमाण में मात्रा भी तो आती है ना कम अधिक हाँ वो भी ले सकते ठीक है पर का मतलब इतना लंबा चौड़ा वो वहां है ही नहीं है हाँ जी वो द्रव्य में आएगा बस वहां पर परिमाण का मतलब है कम आ रही है गंध या अधिक आ रही है ये मात्रा का बोध होता है ऐसा कह सकते हैं ठीक है कल उसी प्रकार दो बजे से चलना है हाँ जी नहीं तो शिविर के दिनों में एक दिन बीच में ले सकते हैं हाँ जी हाँ जी शिविर की आप तैयारी तो करते जाइएगा बस एक पास बचा है तो हम किसी दिन हम कर सकते हैं वैसे देखता हूँ मैं क्योंकि मेरी कक्षाएं कम हैं तो नहीं निकाल सकता हूँ जी क्या कह रहे नहीं नौ से ग्यारह नहीं नहीं हम दो बजे से कर सकते हैं शिविर चल पड़े एक दिन अपन दो बजे से फिर एक बार ले लेंगे ठीक है शिविर के दिनों में ले लेते ले कल बंद रखते हैं फिर आ, यानी रविवार तक देखते हैं और तेरह चौदह दो दिन निकलने देते हैं जो प्रारंभ के दिन होते हैं तो फिर तेरह चौदह पंद्रह तारीख को ले सक, ले लेंगे निश्चित ही कर लेते हैं पंद्रह तारीख को बैठेंगे दो बजे कहा बैठेंगे ऊपर नहीं नहीं ये बाधा होगी ना हाँ सात नंबर में कर लेंगे पांच नंबर में भी नहीं सात नंबर ठीक है सात नंबर में बैठते अच्छा तो... तो तो पांच नंबर ठीक है पांच नंबर में बैठ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ नहीं तो अतिथियों को देंगे अपने शिवरार्तियों को देंगे ना हाँ शिवरा को देंगे ना वो कमरा जो कमरा लेने के लिए लोगों के आवेदन है ना बहुत सारे लोगों उनको तो कमरे देने ना ऐसा है बीच में कोई आ सकता है क्यों फर्क नहीं पड़ेगा हम बोल रहे हैं और, और मौन का शिविर है तो आपको दिक्कत क्या ऊपर अगर पांच हाँ तो फिर ठीक है जब यहां आए तो ये थोड़ा ऊपर और चढ़ेंगे पांच नंबर ही ठीक है और पंद्रह तारीख को दो बजे बुधवार बुधवार पढ़ रहा है ठीक है ओंकार <laughs> हो गए हाँ जी ओंकार कर लीजिए और परीक्षा कब देंगे अभी निर्णय कर लो ऋषि मेले, दिशी मेले बाद। के बाद शिविर के बाद।, शिविर के बाद कब यानी बीस तारीख को बीस तारीख को देंगे चलेगा आपको नहीं क्योंकि नहीं वो तो गृहस्थ हैं तो उनको दिवाली के काम होंगे ना <laughs> नहीं वो फिर वो कोई बात नहीं आप यानी कक्षा तो हमारी शुरू हो जाएगी यानी शिविर के बाद सोमवार से कक्षा शुरू हो जाएगी फिर तो आप शिविर के दिनों में ले लो ना पर पढ़ाना ही आ पहले परीक्षा वजह से हाँ जी और कोई ज्यादा नहीं है ना तो बहुत छोटे हैं दो अध्याय है। शनिवार को ये लोग न्याय दर्शन को दे रहे हैं। तो हाँ जी आप बताइए मैं बीस तारीख को बीस तारीख को आप देंगे ठीक है बीस तारीख को आप कब देना चाहेंगे मतलब अगले दिन दे देंगे यानी आपको एक दिन बीच में मिलेगा अच्छा ठीक है तैयारी तो आप करते रहिएगा ठीक है अगर आप नहीं देने की स्थिति में आप थोड़ा देर से भी दे सकते कोई दिक्कत नहीं पार्ट तो चलता रहेगा आप किसी दिन आप दे दीजिए सुबह बैठकर कर किसी दिन रविवार को दे दीजिएगा ऐसा कर सकते मतलब ये कभी दे आप लोग तो सोमवार को देंगे तो ठीक है सोमवार को दे दीजिए तो नहीं आगे बढ़ेंगे तो उनको दिक्कत है बीस तो तो से ये कहना पहले भी अगर देना चाहें तो वो कह रहे हैं अच्छा ध्यान करने आ रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है तो ठीक है बीस तारीख को ठीक है जी काफी दिन है वैसे तो जी कुछ कहना है आपको अच्छा आप तो नहीं देते ना परीक्षा देते हैं आप अच्छा इस बार दिया इन्होंने दोनों बार शुरू में भी दिया अच्छा दिया ही ठीक है वो वो माता जी नहीं आई हाँ हाँ जी नहीं पता नहीं ठीक है कोई बात नहीं फोन का है वो कहीं गए होंगे या तो गए होंगे हाँ हो सकता है क्या नहीं उनका पाठ तो चलता होगा ना अच्छा अच्छा तो कल आज क्या है शनिवार है या शुक्रवार शुक्रवार हाँ जी कल छुट्टी है, है।, है निरुक्त की इसलिए गए होंगे हो सकता है तो कल छुट्टी है तो कल शनिवार है फिर रविवार की भी छुट्टी है तो इसलिए उन्होंने सोचा कि दो दिन मिल रहा है इसलिए गए ठीक है कोई बात नहीं ओंकार ओम, ओम, ओम।, ओम।, ओम। सबको प्रणाम